चक्षुर्मको निर्माण सरम्म द्वितीय अध्याय के द्वितीय खंड प्रारंभ हुआ है प्रथम अध्याय में अंगागवर्त उपासना की चर्चा हो स्वतंत्र उपासना नहीं आने वहां कोई कर्म होगा ज्योतिषोत्मादी कर्म होंगे उसको उर्वाण कर्म होगा उसकी उपासना उसके दिनों उपासना होता इसके अध्याय कुछ स्वतंत्र उपासना ही बताते हैं कर्मां फन है जो तो मान अभ्युद साधन उपासना है स्वतंत्र फल देने वाले काम्य उपासना ऐसा बताना चाहते हैं आगे जाकर के कैबल्य समीकृष्ट उपासना की भी चर्चा होगी जैसे कैबल्य के समीप पहुंचाने वाली उपासना है उपकोषण तो विद्या है चांडिल्य विद्या है गहर विद्या है मधु विद्या है ये सब आम यहाँ समिति से उपासन उपासना है। अब में उपासना है तत्त्व फल चाहने वाले के लिए उपासना तो बोलना चाहते हैं, तो कहा लोकेशु पंचविदम शाम उपासित इत्यादि कहा लो, लोकेशु जो सप्तमी है लोक में उपासना नहीं करनी है लोक दृष्टि से पांच प्रकार की शाम उपासना करे या कर तो पृथ्वी अग्नि और आदित्य देव उर्वित है प्रस्ताव आएगा तो पृथ्वी हिंकारा ये बता दिया अग्नि प्रस्ताव अंतरिक्षम उर्वित है आदित्य प्रतिहार दैवरण इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ जाना पृथ्वी दृष्टि से हिंकार की हिंकार ये पांच है शाम उपास्य शाम पांच हैं तो तो हिंकार प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार निधन पांच है पृथ्वी आदि दृष्टि भी पांच होंगे पृथ्वी अग्नि अंतरिक्ष आदित्य और स्वर्ग देवगन स्वर्ग तो पृथ्वी दृष्टि से हिंगार की उपासना करें हिंग ऐसा साम्य है उसकी उपासना करें और अग्नि दृष्टि से प्रस्ताव भक्ति की उपासना करें अंतरिक्ष दृष्टि से उद्गी की उपासना करे, करे। आदित्य दृष्टि से प्रतिहार की उपासना करे और स्वर्ग दृष्टि देव बने स्वर्ग स्वर्ग दृष्टि से दिधन की उपासना करें तो अर्थ बताएंगे भाष्य में उपासना करें कहा ये नीचे से ऊपर के तरफ जाने के लिए आगे ऊपर से नीचे आने के लिए कहेंगे देव हिंकारा यहाँ से आरम्भ करेंगे आगे वहां से हिंकारा आदि देव सदे से हिंकार बोलेंगे उधर से नीचे उतरने के ऐसा हिंटा करके आएंगे तो भाष्य कुछ हो गया था अगर टीका में देखो लोकेश् इत्यादि वाक्य पंचवाल लोकाना उपास्य प्रतीत अहिंकार दृष्टिया पृथ्वीधेयत्प्त आह लोकेश् इस वाक्य में पंचवशादृष्ट लोकाना उपास्य प्रति लोक में पांच प्रकार की साम दृष्टि से उपासना करे ऐसे मंत्र में ऐसे दिख रहा है उपास्य लोक होने जा रहे हैं मंत्र की दृष्टि से ऐसा बोलते हैं लोकेशु इत्यादि वाक्य जो लोकेशु पंचविधाम इत्यादि वाक्य है इत्यादि हैं पंचविध साम दृष्टिया पांच प्रकार की दृष्टि से लोक उपास्य वहां प्राप्त हो रहे हैं लोकाना उपास्यव प्रतीत लोक यहां उपास्य दिख रहे हैं मंत्र में जैसा आ रहा है इसमें अत्रि हिंकार दृष्टिया प्राप्त तो यहां भी अहंकार दृष्टि से पृथ्वी देव होगा ऐसी शंका हो गई स्थिति में कहते हैं अत्र पृथ्वी अहंकार दिव्य वाक्य माने पृथ्वी अहंकार में यही होगा अहंकार दृष्टि से पृथ्वी उपास्य ऐसा लग गया मंत्र से तब कहते हैं भाष्य में लोकेशु पृथ्वी आदिशु इत्यादि कहा लोकेशु या सप्तमी इत्यादि वहां यह होगा पृथ्वी आशा लोकेश्तिदेन पंच प्रकारम साधु समस्तम समस्त सासित लोक में पृथ्वी अग्नि आदि आदित्य लोकसा ये पांच लोक कहा। माने पांच प्रकार से क्या प्रकार हिंकार प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार निधान ये पांच प्रकाश पंच प्रकार साधु साधु मान समम साम साधु शाम तो है उसकी उपासना करे ऐसा आया है प्रथम पृथ्वी हिंकार इत्यादि कहा तब कहते हैं ये टीका में जो कहा था लोकेशु इत्यादि बात के पंचवत शाम दृष्टिया लोका नाम उपासित पृथ्वी तो लोकेशु पंचम दशाम उपासित में लोकेशु सप्त में लोक में पांच प्रकार के शाम दृष्टि से लोक की उपासना करें ऐसी प्राप्ति हो रही है तब अत्रि हिंकार आदि वाक्यों में वैसे होगा हिंकार दृष्टि से पृथ्वी को उपासना करे ऐसे आता आएगा तब कहते हैं भाष्य होगा लोकेशु या सप्तमी लोकेशु में जो सप्तमी विभक्ति है ताम प्रथमात्णमय पृथ्वी दृष्टि हिंकारे पृथ्वी हिंकारे उपाषे होगा उसको प्रथमांत करें समझना विपरिणाम विभक्ति का विपरिणाम कर देना सप्तमी को प्रथम अपना लेना अर्थ करते समझना लोकेशु माने लोका ऐसा हो जाएगा लोक दृष्टि से उपासना करके हिंकार आदि की उपासना करे ऐसा अर्थ होगा ये अहंकार लोकेशु या सप्तमी तो सप्तमी विभक्ति लोकेशु में उसके ताम विभक्ति उस विभक्ति को प्रथमात्परीत मैया प्रथमारूप से वितरित करके पृथ्वी दृष्टि दृष्टिया हिंकारे पृथ्वी हिंकार की पृथ्वी दृष्टि से हिंकार में उपासना हिंकार की उपासना होनी पृथ्वी हिंकारा इसे उपासना करती है नगी कि हिंकार दृष्टि से पृथ्वी की उपासना नहीं है पृथ्वी दृष्टि से हिंकार की उपासना ऐसा सुनना अथवा विपरीत करने जो सप्तमी थी उसको प्रथमा करना जो द्वितीय करना और द्वितीय को सप्तमी करना एक व्यक्त्यवा अथवा विपरीत करके विभक्ति को अर्थ करना सप्तमी श्रुति लोक विषया सप्तमी लोकेशु जो सप्तमी विभक्ति है लोक को विषय करने वाली तो पृथ्वीदृष्टि दृष्टि करनी है हिंकारादी हिंकारादी में सप्तमी समझना पृथिवियादि में तृतीयां समझना ऐसा समझ के अर्थ करना है लोकेशु मे लोक विषयां पृथ्वियादृष्टि हिंकारादीसुवा उपासीता ऐसा होगा लोक विषय जो पृथ्वी दृष्टि है हिंकार आदि में करके उपासना करें पृथ्वी आदि हिंकार को पृथ्वी समझ करके उपासना करें क्या तत्र पृथ्वी हिंकार पृथ्वी को पृथ्वी दृष्टि से हिंकार की उपासना करें क्यों प्राथम्य सामान्य प्रथम है लोक में सबसे पहले पृथ्वी और पांच भक्तिका में सबसे पहले हिंकार प्राथम्य है दोनों ये सादृश्य है प्राथम्य सामान्य बोला अग्नि प्रस्ताव अग्नि को प्रस्ताव कहा अग्नि दृष्टि से प्रस्ताव भक्ति की उपासना करे क्यों अग्नव ही कर्माणी प्रस्तुय प्रस्ताव अस्त अग्नि में ही सारे कर्म का कर प्रस्ताव किया जाता है कर्म कहा होते अग्नि में अग्नि के बिना कोई कर्म नहीं होता सनातन धर्मावलंबी अग्नि के बिना कोई कर्म नहीं होता कोई भी कर्म होगा अग्नि चाहिए अग्नव ही कर्माणी प्रस्तुत भी कर्म का प्रस्ताव होता है और शाम का एक भाग है पांच भाग में से एक भाग वो प्रस्ताव नाम का दोनों प्रस्ताव सादृश्य हो जाता है अंतरिक्षम उद्गीता का अंतरिक्ष उदगीता का अंतरिक्ष दृष्टि से उद्गी की उपासना करें तो अंतरिक्ष माने क्या गगन आकाश अंतरिक्ष मतलब गगन होता है उदगीथी में भी तो गकार है गगन में भी तो गकार है गकार अंतरिक्षम गगन ही गगनम गकार विशिष्ट से और गकार विशिष्ट उदगीत ये सादृश्य है आदित्य प्रतिहार आदित्य प्रतिहार है मैंने आदित्य दृष्टि से प्रतिहार भक्ति की उपासना करें पांच तो भक्ति सामने क्यों प्रतिहार कहा तो कहा प्रति प्राणी आदि मुखत्वा सबके सामने होते हैं आदित्य इसलिए प्रतिहार कहा क्या बोलते हैं सभी माम प्रति माम प्रति मेरे प्रति मेरे प्रति, प्रति आदित्य के लिए ऐसा बोलते हैं इसलिए वो प्रतिहार में आदित्य का प्रतिहार आदृश हो जाता है गौर निधनम कहा और स्वर्ग निधन है स्वर्ग दृष्टि से निदान की उपासना करें क्यों दिव्य ही इतो गता यहां से जब चले जाते तो स्वर्ग में स्थापित हो जाते पूर्वोधा करो स्थापने मत निपूर्वक धा दा धातु दा स्थापन करने अर्थव था दीपूर्वोधा करोत तिर अभिपूर्वश्चवासने था। करो संपूर्व मेलने चापी पूर्व स्थापनाता तो दिधीय देवर्निधन के दिवी निधीयते ही मानी अस्मा कारण गां से जो जाते हैं वह दिवी निधी स्वर्ग में स्थित हो जाते हैं यह है। इति सु माने ऊर्धेशु मानी ऊर्धगतेषु लोकदृष्ट सामुपासना ऊपर की तरफ दृष्टि करके सापासना है ये बताया ठीक साम इति लोक पंचमित उपासी विभक्तिपरण प्रथमवाक्यांपरवसा तदनुसारेण अ पृथिवीदृष्ट्या अहंकार दिएयती पृथ्वी पृथ्वी दृष्टि आरप्य अहंकार उपाषित तृतम वाक्यम पिवश्य प्रथम वक्यम लोकेश्वर विभक्ति लोक अवजाय प्रथमाजनक लोक पंचमिदम शाम उपाधन लोक दृष्टि से पांच प्रकार के साम की उपासना करें यह आता होगा लोक पंचमिदम सामयिक उपासिता इति विभक्ति के परिणाम है सप्तमी के स्थान पर प्रथम लोकेशु के स्थान पर लोका समझना विभक्ति परिणाम प्रथम वाक्य अर्थ परिभाष प्रथम वाक्य सिद्धि हो जाती है ठीक उसी प्रकार द्वितीय वाक्य पृथ्वी ही में वैसे करना करते हैं तद तो अनुसारण अपराधी माने जो, जो द्वितीय वक्य है पृथ्वी अहंकार पृथ्वी दृष्टिया हिंकारे दिहे पृथ्वी दृष्टि से हिंकार उपाश्य होने पर पृथ्वी हिंकार पृथ्वी दृष्टि में आरोप्य पृथ्वी ऐसा मानकर पृथ्वी दृष्टि हिंकार में आरोप करना हिंकार पृथ्वी नहीं है आरोप करना है पृथ्वी दृष्टि करना है आरोप्य हिंकारोपास्यार्थ होगा अंकार उपासना कर द्वितीयवाक्य परिवर्शित द्वितीय वाक्य पृथ्वीकार लोक संबद्ध सप्तमी श्रुति इंकारादिशु तत्सवाद लोकेश नहीं सत्य कदम लोक संबद्ध जो लोक सप्तमी लगी हुई सप्तमी विभक्ति है लोकेशु में संबद्ध जो सप्तमी श्रुति है इंकारादिशु उसको इंकार में लाना इंकारादि में इंकारादि इंकारादिशू बोल रहा हूं वहा इंकार आदि में लाना सप्तमी बोल तत्सब द्वितीय पंचविदम साम उपासन से में जो द्वितियां लगी हुई है उसको लोक में ले जाना ये कहना चाहते हैं लोक लोक में जो सप्तमी विभक्ति है वो हिंकार में लगाना और हिंकार की जो द्वितिया है वहां लोक में ले जाना ऐसा करना होता है तथा लोक विषय या सप्तमी हिंकार आदि ऐसा करने से लोक विषय सप्तमी हिंकार में प्रयोग हो जाएगा संबंधा द्वितिया जो अहकारादि में जो अहकार उपासित होगा वो जो द्वितीय है वो लोकेश लोक में कर देना व्यक्तेश पृथ्वी पृथ्वी आदि दृष्टि में अंकार आदि से विपरीत करके व्यक्त से विपरीत करके पृथ्वी आदि दृष्टि अहंकार आदि करके उपासना तभी आता है आएगा पृथ्वी आदि दृष्टि कहा करना हिंकार आदि ने बताया व्यक्तेश विपरीत करना विभक्ति का सप्तमी के स्थान में प्रथमा समझना द्वितियां के स्थान में सप्तमी समझना ऐसा बता सप्तमी स्मृति लोक विषयां पृथ्वियादिदृष्टि का लोक विषय करने वाली सप्तमी को पृथ्वी दृष्टि करना पृथ्वी दृष्टि को आदि कृत उपासना का आदि में करके उपासना करे वो ठीक है जाते हैं देखो तो पृथिव्यादिदृष्टि करना कहा हिंकार आदि में हिंकार आदि एक अक्षर है शाम का एक अवय है उसमें पृथ्वीय दृष्टि को करना है कहते ब्रह्मसूत्र के चतुर्थ्य में कहा है ब्रह्म दृष्टि उसका हिसाब कहा है मनोब्रह्म उपासित आदि वाक्य आया तो मन में ब्रह्म दृष्टि करना है या ब्रह्मा में मन दृष्टि करना है मनोब्रह्म उपासित ऐसा वाक्य आएगा तो मन में ब्रह्मदृष्टि करके उपासना करना या ब्रह्म में मन दृष्टि करना जो अध्यास उपासना जहां जहां होते हैं आकाश भ्रमित उपासिता है मनोभ्रमित उपासना अध्यासु उपासना है अध्यास करना तो एक संपद उपासना तो अलग गुण का आरोप करके उपासना करना संपद उपासना है और दोनों व्यक्ति होते हुए मानी ये व्यक्ति पे उसका आरोप करके उपासना करना तो होता है अध्यास उपासना मनोभ्रमित उपासिता मन ब्रह्म नहीं ये सभी जानते हैं किन्तु मन को ब्रह्म करके उपासना करने को फल मिलेगा तो मनोब्रह्म उपासित हमें मन को ब्रह्ममान की उपासना करना है या ब्रह्म को मनमान की उपासना करना है प्रश्न होगा तो कहा ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षा वहां ब्रह्म दृष्टि करना है किसमें मन में क्यों तो फल अच्छा होगा छोटे में बड़ी दृष्टि करने से फल मिलता है बड़े में छोटे दृष्टि करने का तो दंड मिलेगा चपरासी को साहब बोलेंगे तो खुश हो जाएगा साहब को कहीं चपरासी बोलने का तो मुश्किल हो जाएगा ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात उपासना वैसा कहा तो मैंने बड़ी दृष्टि छोटे में करनी चाहिए यह अर्थ है तो यहां भी लोक बड़े हैं इंकार आदि छोटे हैं इसलिए लोक दृष्टि इंकार आदि में कर रहा है यह का नजार है ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात इति न्याय ना यह ब्रह्मसूत्र है चतुर्थ अध्याय ब्रह्मसूत्र चतुर्थ अध्याय में है पक्ष दोनों पक्ष बता दिया प्रतिभा के माने दो पक्ष माने लो, लोकेशु सप्तमी को प्रथमा करना अथवा द्वितिया करना ऐसा बताया त्र इत्यादि कहा तृथ्वींकार अब प्रत्येक पर्व का अर्थ कहते हैं अब पृथ्वी हिंकार कहा क्यों प्राथम है लोक में सबसे पहले पृथ्वी और शाम के पांच अवय में सबसे पहले हिंकार प्रथम है दोनों तो प्राथम याद भूतिया उक्तरित अन्योपास प्रस्तुते सदी इतिहावत है तत्र था इस तरीके से क्या होगा उपास्य अन्य हो जाएगा जैसे सुनाई पड़ा ऐसा नहीं होगा जैसे सुनाई पड़ रहा था वह लोक उपास्य होगा ऐसा लग रहा था कि वो अन्य उपास्य हो गया कौन हिकारादि उपास्य हो गया ये तो तत्र तो था उत्तर इत्या ये बताए गए तरीके से अन्य उपासने प्रस्तुत ऐसा थी अन्य उपासन उपास्य अन्य हो गया लोक नहीं हुआ भी ऐसा विभक्ति का विपरणाम कर देने से अध्याय सादृश्य निबंधन का व्यक्त सादृश्य अभाव यथा कथंचित कल्पनीय कहते देखो ये द्वितीय अध्याय है मूलक उपासना दिखाना है उसमें उसमें सादृश्य होता है इसलिए वो दृश्य उसमें करके उपासना करना यह द्वितीय अध्याय में प्राय चलेगा अध्याय द्वितीय अध्याय ऐसा है अध्याय सादृश्य निबंधन है ये उपासना सादृश से मिलता है तो ये दृष्टि वहां करके उपासना करना तो इस स्थिति में सादृश्य मतलब व्यक्त सादृश होगा कहीं तो पष्ट सादृश से मिलेगा व्यक्त वाले पष्ट स्पष्ट सादृश से होगा कहीं कहीं कहीं स्पष्ट सादृश्य नहीं है जैसे पृथ्वी और हिंकार में क्या सादृश्य है स्पष्ट सादृश से कुछ भी नहीं है पृथ्वी और हिंकार स्पष्ट सादरी से क्या करना वहां यथारंजित कर जैसे कैसे मिला लेना चाहिए कैसे यहाँ क्या मिला प्राथम दिला दिया जो सादरी से गठित करके तद दृष्टि का भी है तो में याराथम्य से दिखा दिया ये कहा क्योंकि अध्याय द्वितीय अध्याय सादरी से बोले उपासना कर करनी है यार तो सादरी से बोले करके उपासना होनी है इसलिए व्यक्त सादरी से पश्चादी से जहां आए वहां तो स्पष्ट हो जाएगा जहां पश्च नहीं है स्पष्ट है वहां क्या करना यथार दिला देना जोड़ देना कहीं गादरी से कहीं सादरी से ऐसा करना यथाकथ कल ने कल्पनीति मत्व तो प्राथम्या इसलिए कहा पृथ्वी और अहिंकार में प्राथम्य सादृश है ये लोक में प्रथम है और वो शाम के आवर्ग प्रथम है ये बताया लोकेशु पृथ्व्य शामकार से प्राथम होते कहते हैं लोकों में सबसे पहले पृथ्वी है क्योंकि पृथ्वी अग्नि अंतरिक्ष आदित्य देउ इनमें से पृथ्वी पहला है लोकेश पृथ्वि साम सुच साम्य सबसे पहले हिंकार है अहंकार प्रस्ताव उदगित प्रतिहार में अहंकार पहले है अहंकार से प्राथम्य बसती है लोकेशु पृथ्वी प्राथम्यम अस्त साम सुच अहिंकार से प्राथम्यम बसती है प्राथम्य है तब सामान्य प्राथम्य सामान्य के कारण ऐसे होने से उपासना होती अग्निदृष्ट प्रथा प्रस्ताव उपासना प्रस्तावत्व सामान्य अग्निदृष्टि से प्रस्ताव भक्ति की उपासना होती है तो क्या है अग्नि कर्मों में अग्नि का प्रस्ताव होता है अग्नि के बिना कोई कर्म नहीं होता सनातन धर्म में कुछ भी कर्म करना हो अग्नि चाहिए चाहे जात कर्म हो चाहे वृद्ध कर्म हो जो भी कर्म होगा अग्नि के बिना कोई कर्म नहीं होता इसलिए अग्नि नई थी कि अग्नि अग्निशब्द का व्याख्या है आगे चलने वाला है सब कोई भी काम करो तो सबसे पहले अग्नि चाहिए अग्नि के बिना कोई काम नहीं होता सनातन धर्म में ऐसा है जिसलिए उसको अग्नि का अग्रे आगे तो चलता है कोई भी कार्य अग्निश्द का प्रयोग होता है तो अग्निदृष्ट प्रस्ताव उपासना प्रस्तावत्व तो सामान्य अग्निदृष्टि से प्रस्ताव तो भक्ति की उपासना करने में प्रस्तावत्व सामान्य है इसलिए कहा अग्नऊ कर्माणी प्रस्तुयते प्रस्ताव भक्ति अग्नि में कर्म होते हैं प्रस्ताव करते हैं अग्नि के बिना कोई कर्म का प्रस्ताव नहीं चलता तो अग्नि प्रस्ताव होता है और शाम का एक भाग है द्वितीय भाग प्रस्ताव है इस प्रस्ताव अंतरिक्ष दृष्टि उद्गीत उपासना है गकार संबंध आदि में दर्शाएगी अंतरिक्ष दृष्टि से उद्गीत की उपासना कल क्या अंतरिक्ष माने गगन तो गकार है और ये उद्गीत में गकार है तो गकार साध्या अंतरिक्षम गगन ऐसा बोल के गकार दिखा रहे आदि दृष्ट प्रतिहार उपास्तौ प्रतिशतिया तो आदित्य दृष्टि आप प्रत्यार उपास तो आदित्य दृष्टि से प्रत्यार भक्ति की उपासना में प्रतिशब्दन में तो प्रतिश्द दोनों में दिखाई पड़ता है क्यों कहते आदित्य के लिए प्रति प्राणी अभिमुखात माम प्रति माम प्रति सभी सबके सामने आदित्य होते हैं सभी मेरे प्रति मेरे प्रति आदित्य मेरे भी है ऐसे मानते सब लोग यह है।长하�... और वह प्रतिहार भी प्रति है आदित्य भी इस तरह से प्रति जाता है प्रति से ऐसा दूरदृष्टिया निदन उपासन है निधनत्व तो सामान्य रहा दूर दृष्टि से निदन भक्ति की उपासना करने में निधन तो सामान्य है निदन में तो निदन निधन है ही है यहाँ से जाने वाले वही, हो जाते वही रखे जाते हैं यहाँ से चले जाते हैं स्वर्ग में रहते हैं और कहा जाना होना दो है दो ही तो लोग हैं, ऐसा दिवी इत्यादि कहा दिवी निधि ही इतो कथा यहाँ से गए हुए लोग देवलोक स्थापित हो जाते हैं उत्तम उपासना उपसंग्रह इस उपासना को उपसंगार करते हैं इति ऊर्धेशु कहा इस प्रकार ऊपर के तरफ जाने की उपासना हो गई ऊर्धेशु गतिशु लोकदृष्टि शाम उपासना ऊपर गए हुए लोगों में लोक दृष्टि से शाम की उपासना हो गई ये बताया अब ऊपर से जब कर्म क्षय हो जाएगा कि वह कर्मनाश होगा फिर नीचे आएंगे ना फिर ऊपर के लोग से नीचे की तरफ आने के लिए आवृत्लो ये बोला चाहते हैं मंत्र है अथावृत्सुर्दिस्ताव अतो प्रतिहार पृथिवी धनमारृत्षुंकार आदि प्रस्ताव अंतरिक्षमुदीथो अग्नि प्रतिहार पृथ्वी धनम जब ऊपर से नीचे आना हो इधर से जाते से पृथ्वी पहला उधर से आते से देव स्वर्ग पहला देउर आवृतेशु ऊपर से नीचे जब लोक दृष्टि से आना है तो देवर हिंकार है दूलोक दृष्टि से हिंकार की उपासना करें प्राथमिक है तो न प्रथम है वहां ऐसा आदित्य प्रस्ताव आदित्य दृष्टि से प्रस्ताव की उपासना करे प्रस्ताव बढ़ते और अंतरिक्षम हम अंतरिक्ष दृष्टि से उद्गित की उपासना अग्नि दृष्टि से प्रत्यार की उपासना करें, पृथ्वी दृष्टि से निधान की उपासना करेगा टीका में कहते हैं अथा आवृतेश् इति वाक्य में व्यापक होती है अथा आवृतेश मंत्र था इस वाक्य का व्याख्या करते हैं अथा आवृतेशु अवांग मुखेश जब उल्टे हो नीचे के तरफ मुख हो जाते हैं वहां से नीचे आना होगा तो सबसे पहले कौन पड़ेगा स्वर्ग पड़ेगा द्वितीय नुमरे आदित्य पड़ेगा तृतीय में गगन पड़ेगा चतुर्था अग्नि पंचम पृथ्वी हो जाएगा एक कहा अर्था आवृत्तेश् अभांग मुखेषु पंचविधम उच्चते शाम नीचे मुख करेंगे जब लोग ऊपर से नीचे की तरफ होंगे तो वही पांच प्रकार के साम की उपासना गति विशिष्टा ही लोग कहा लोग जो है गति और आगति विशिष्ट है ना यहाँ कोई स्थिर हो पाता है न कोई वहां स्थिर पाता है गति और आगति जा, आ, जाना और आना ये लगा हुआ है जो जाएगा उसको आना पड़ता है लोग ऐसे है गति और आगति विशिष्ट है गमन होगा फिर वापस भी होगा ऐसे गत्यागति विशिष्टता ही लोग, लोग गति और आगति जाना और आना ये दो धर्म संयुक्त हैं लोग यथा के जैसे लोग हैं गति और आगति विशिष्ट है तथा दृष्टि आएगा शाम उपासन लिखेगी उसी दृष्टि से शाम की उपासना अभी हो जाएगी जैसे गति दृष्टि से बताइए अभी और आगति दृष्टि से आप बताएंगे पहले गति गमन दिखाया और आगमन दिखाएंगे शाम की उपासना भी उसी प्रकार क्योंकि लोग गति और आगति धर्म से युक्त है जो जाएगा वो आएगा जो आएगा वो जाएगा चल रहा है यहां जो अभी यहाँ आया हुआ उसको जाए वो तो जाएगा उधर और वो वहां जो गया है वो इधर आएगा गति और आगति जो धर्म दृष्टिता है जैसे लोग आए उसी प्रकार यथा ते माने लोकहा जैसे लोक गति और आगति धर्म विशिष्ट है ते माने लोकहा तथा दृष्टियाना उसी दृष्टि से शाम की उपासना अभी वैसे गति दृष्टि से बताई थी अब आगति दृष्टि से बताएंगे एक कहा तो ऐसा है इसलिए अतः आवृत्तेशु लोकेश तो गति दृष्टि बताने के बाद दृष्टि अब आवृत्त लोक माने उल्टा होकर आना है वहां से वापस वह आके समझ बात कर देता है गौरीहिंकार प्राथम्य क्योंकि शाम के अवै भक्ति में अहंकार प्रथम है और ऊपर से नीचे आते समय स्वर्ग प्रथम है प्राथम्य सादृश है आदित्य प्रस्ताव आदित्य प्रस्ताव है और उदित्य क्यों उदित्य ही आदित्य प्रस्तुत कर्माणी प्राणी सारे के सारे प्राणियों का कर्म आदित्य के उदय होने पर ही होता है चलना फिरता अपना आहार विहार जो भी करेंगे कोई भी सूर्योदय होने से पहले सुपचाप होते हैं आदित्य प्रस्तावित इसलिए है सबका प्रस्ताव तभी चलता है आदित्य उदय होने पर अब आज ये काम करना है प्रहार विहार के लिए उदित्य ही आदित्य प्रस्तुत कर्माणी सारे कर्म का प्रस्ताव किया जाता है कब आदित्य उदय होने पर प्राणी होना अंतरिक्षम उदित पूर्वत अंतरिक्षम जकार सामान्य है पूर्वत है अग्नि प्रतिहार अग्नि यहाँ प्रतिहार हो जाता है कुल्फे आते समय में प्राणी भी प्रतिहरनाथ जब अग्नि को इधर उधर ले जाते हैं प्राण मनुष्य आदि इधर उधर करते हैं आपको यहां से वहां ले जाते हैं वहां से आ जाते हैं प्रतिहरण होता है इसलिए प्रतिशत सामान्य होता है पृथ्वी निधन पृथ्वी निधन है अब की बात क्या स्वर्ग से आने वालों को यहाँ रख दिया जाता है ये निधन है वहां यहाँ से जाने वाले का निधन खान है स्वर्ग और स्वर्ग से आने वालों का निधन दर्द पृथ्वी ऐसा हो है पृथ्वी निधनम तथा आगता यह निधन वहां से जो आते हैं कहां से देव देवलोक द्यूलोक देव से स्वर्ग से आने वाला क्या वाले रहे। यहां पर उनको स्थापित हो रहा है याद रखा जाता है ठीक पृथ्वी मुख्येशु द्यू पर्यत पंचविद शाम उपासन कथन अंतरम अथ सबदार्थ जो मंत्र में और भाष्य में अथा दिया अथा क्या है पृथ्वी प्रधान है जिसमें यहां से लेकर के दूलोक तक गए पे पृथ्वी मुख्येशु पृथ्वी मुख्य है और वो देवलोक तक गए पांच उपासना बताई पूर्व में पांच पंचमें दशा उपासना कथन पांच प्रकार की शाम उपासना कही गई उसके अनंतर उसके बाद शिपरी करने के लिए अथर लगाया अनंतर पूर्वोत्तर ग्रंथ और विधो विरोधम संकित्वा परिहर की पूर्व और उत्तर ग्रंथ पूर्व मंत्र और इस मंत्र में कुछ विरोध की आशंका करके परिहार खंडन करते हैं विरोध नहीं बताना चाहते हैं कैसे पूर्व बोलेगा गया तो गया वापस आएगा नहीं कहा तो गति और आगति गति तब बोलते हैं नहीं जाना ही जाना नहीं है वापस भी होता है देखा गति आगति ही लोग कहा बोला लोग जो होते हैं एक ही जगह रहना ही नहीं मिलता गति और आगति जो गया है यात्रा में गया तो वापस आएगा वहां के यात्री इधर आते हैं यहाँ के यात्री उधर जाते हैं सब यात्री है। गए गति विशिष्टा ही लोग कहा, कहा। यथाते जैसे लोक है गति आगति विशिष्ट तथा दृष्टिया भी साम उपासन इत्यादि दीयते ठीक बताए टीका यथा बाते जैसे वो गति लोक गति और आगद विशिष्टा है गति विशिष्टा तथा दृष्टिया हिंकार आदि उपासन विहित उसी प्रकार यहां ऐसे विधान हुआ है हिंकार आदि उपासना भी गति के आधार पर ही किया यथाच आगति विशिष्ट आते वही लोक जब आगति विशिष्ट हो जाते हैं आगमन के समय होते हैं तो माने लो कहा वो लोग तथा दृष्टि तदुपासना फिर इंकार आदि भी दृष्टि से की जाती है तो गति में प्रथम पृथ्वी थी तो इंकार प्रथम था और आगति में वहां देव प्रथम हो गया तो हिंकार प्रथम हो जाएगा हां ईकार प्रथम हो जाएगा वहां एक तथा शास्त्रानुसार क्रियमाण और उपासना योग न विरोध होती शास्त्र के आधार पर किए जाने वाले उपासना विरोध नहीं गुरी की शंका मन में थी मन में शंका थी कि गया तो गया फिर आएगा कहां या तो विरोध गया हुआ फिर वो आएगा विरोध विरोध नहीं शास्त्र के अनुसार किए जाने वाले उपासना दो प्रकार की उपासना यहां से ऊपर को और ऊपर से नीचे को ऐसा देख दृष्टि करके उपासना करना है इसमें विरोध नहीं होता द्विधा उपास्ति विषय संदर्भ और विरोधाभाव मानते हैं दो प्रकार की जो उपास्ति का संदर्भ है यहाँ मानी नीचे से ऊपर की तरफ दृष्टि करके चलना और ऊपर से नीचे की तरफ दृष्टि करके आना इसमें विरोध का अभाव का, अभाद का अभाद करके फलितम उपासनापन्न हुआ जो उपासना उसको बताते हैं यथा ही क्या दिखाई तो अतः आवृत लोग गति और आगति विशिष्ट लोग हैं तो उपासना भी उसी प्रकार होगी गया हुआ व्यक्ति वहीं रहता नहीं वापस आता है तो उपासना भी ऐसी इसलिए आवृत लोग मानी ऊपर से नीचे के तरफ आने को आवृत्त तो बोला ऐसे लोगों को उपासना लोक दृष्टि से उपासना देवरिकार प्राथम्य दूलोक दृष्टिया अहिंकार से उपास्य तो हेतु दिवलोक दृष्टि से अहिंकार उपास्य होने में क्या सादृश्य है सादृश्य आते समय प्रथम आयोग आवृत दूलोक से आरंभ आ... जब गति में तो था दिवलोक निदान था किंतु आगति में वहां से आना है प्रथम हो जाएगा आवृतौ आवृति में देवलोक से आरम्भ है देवलोक आरंभ होने से हिंकार से प्राथम और हिंकार भी प्रथम हो जाता वहां ऐसा दृष्टि आदित्य दृष्टिया प्रस्ताव से उपास आदित्य दृष्टि से प्रस्ताव भक्ति की उपासना में कारण बताते हैं उदिते ही आदित्य प्रस्तुत कर्माणी प्राणी का जो कर्म है आहार विहार आदि जो भी कर्म हो आज सूर्य उदय होने पर भी प्रस्ताव होता कर्म हो आज ये काम करना है ऐसा कर्म है प्रस्ताव है। अच्छा अंतरिक्षम पूर्ववत पूर्ववत बोले रहा। उद्गी पूर्ववत बोला है आगे पूर्ववत पूर्ववत मानी अंतरिक्षम उदगीता पूर्ववत बोला पूर्ववत माने का ककार सामने का अंतरिक्ष गगन होता है गगन में काकार है और उद्गी में काकार है ये सामान्य बताया अग्निदृष्टिया प्रतिहार उपासको है तो वहां अग्निदृष्टि से प्रतिहार भक्ति की उपासना करने में क्या साध विषय कहते हैं प्राणी भी प्रतिहरणा अग्नि अग्नि को इधर उधर ले जाया जाता है प्राणी के द्वारा यहाँ से उठा के वहां ले जाते हैं वहां से प्रतिहरणम इतर तत्वों के न्यायाम प्रतिहरण शब्द का अर्थ इधर उधर करना आपको यहाँ से वहां वहां से वहां ले जाते हैं ऐसा और फल बताते हैं ये दो तरह की उपासना है फल बताए जाते इस मंत्र में फल कल्पन्ते कल्पन्ते आवृताश्च आवृताश्च सामुपास्ते ु पंचमस्ते कल पंते समर्थक समर्थी भवंती भव्य प्रतिष्ठानते ऐसा लोग भव्य रूप से मिलते हैं उसको ये जो ये भी लोग भोग्य रूप से मिलेंगे कल पंते अस्मय कहा साधक उस उपासक के लिए असमय उपासक आया उस उपासक के लिए जो दो प्रकार की उपासना कर रहा है उर्दो उर्द दृष्टि से औदो दृष्टि से उस उपासक के लिए कहा उर्दास्तः आवृत्ति आस्तय कर दोनों लोग समर्थ होते हैं मान भोग भोग देने के लिए भोग्यत्तिष्ठाते हैं ऐसा अर्थ करें के बाद भोग्य रूप से उपस्थिति होगी होगी लोग की या ये तथा किसको मिलेगा फल कहा या ये तथा विद्वान लोकेशु पंचोतम शाम को आते जो जो कोई भी ऐसा विद्वान हो ये लोक दृष्टि से पांच प्रकार की उपासना जो हो ऐसा क्रमण करते हैं उपासना फलम उपासना का फल बदलाते हैं आप दो प्रकार की उपासना का फल कल्पनते मैंने समर्था कृप सामर्थ्य धातु से कल्पनते बनाए है कल्पन्ते समर्था समर्थाव कल्पन्ते का अर्थ समर्थ होते हैं भोग देने के लिए समर्थ होते हैं लोग अस्मयी इस उपासक के जीव का उद्वास्त आदृता ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दो तरह है दोनों लोग दोनों गत्यागति विशिष्टा जो गति और आगति विशिष्ट लोग हैं यही होगा है। गत्यागति विशिष्टा गति और आगति विशिष्ट भोग्य प्रेरणी कहा भोग्य रूप से खड़े हो जाते हैं उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी जीवन में हर तरह से उनको आनंद मिलेगा भोग मिलेगा ऐसा ये एकदम विद्वान लोकेशु पंचविधम समस्तम साधु शाम उपास इस प्रकार जान जानकर उपासना करता है लोक दृष्टि से पांच प्रकार के समस्त साम की उपासना अवयव सामने समस्त साम माने अहंकार प्रस्ताव उद्गित प्रतिहा निधन ये समस्त समी हो जाता है इनको उपासना करता है सर्वत्र वेदना आगे भी ऐसी वेदना करते चलना कहा पंचविधे सप्तः तो अभी पंचविद शाम चलेगा आगे सप्त भी चलेगा आदि और उपद्रव जोड़ेंगे सात प्रकार हो जाएगा इनमें ठीक है साधु इति पदम सर्वत्र दृष्टम साधु पद जो है सबके साथ देखना जोड़ देना कहा साधु पद सब सबके साथ देखना चाहिए सर्वत्र सर्वत्र सबका साधु पद का सबके साथ हम जोड़गा सर्वत्र से व्याख्या पंचमेद इत्यादि सारे प्रकार सभी प्रकार किसान क्या है पंचविधा और सप्तविधा तो दो प्रकार की शाम वृष्टि चाहिए आपको अथवा आपको वृष्टि कराना हो किसी के लिए वृष्टि कराना हो अथवा स्वयं को चाहिए दृष्टि तो ये उपासना करें वृष्टि के लिए दृष्टि काम का ृष्टौितिकार प्रस्ताव वर्षति स उदी थोते स्तन सहार पुरवा तो तो ये गोजाते स प्रस्ताव वर्षति स उदीटोत स्तनयतीहार चार यहां बताएंगे अगले मंत्र में एक बताएंगे वृष्टौ पंचम सा मुशितृष्टि में मानी वृष्टि दृष्टि से वृषि बृष्टौ सप्तमी गो प्रथमा वृष्टि दृष्टि से पांच प्रकार की शाम की उपासना करें पांच प्रकार शाम कौन है अहंकार प्रस्ताव उद्घित प्रत्याप दिधाने जो पांच भा, पांच भाग है उनका वृष्टि में वृष्टि भी पांच प्रकार से वृष्टि को दिखाएंगे और उसमें पांच प्रकार से शाम की उपासना करें पांच पर शाम की उपासना करें वृष्टि में कहा वृष्ट सप्तमी प्रथमा कर देना वृष्टि दृष्टि से पांच प्रकार की शांत की उपासना करें अगर स्वयं वृष्टि चाहता हो अथवा अन्य के लिए चाहता हूं तो पांच प्रकार की वृष्टि कैसी होती सबसे पहले बारिश होने के पहले पूर्वीय हवा होती है पूर्ववात पूर्वीय हवा आने पर कहते आज बारिश होगी ऐसे आज भी बोलते हैं लोग पुरोवात कहते उसको ये वर्षा का लक्षण है यहां से शुरू होता है बारिश वर्षा वृष्टि के साधन है पूर्ववात हो पूर्ववात सबसे पहले होता है बारिश की पूर्व अवस्था तो यह अहिंकार प्रथम है प्राथमिक सादृश्य तो माने पूर्ववाद दृष्टि से अहिंकार की उपासना करें, हिंद जो शाम है उसकी उपासना करें पूर्वबाद दृष्टि से और उसके बाद मेघ घनीभूत होगा मेघ हो, हो जा रहे थे बादल घनीभूत हो गया मेघ बोलते हैं जो वर्षा कराने के तैयारी के बादल है उसको बेघ बोलते हैं सब प्रस्ताव प्रस्ताव है वर्ष उसके बाद वर्षता है तीसरे नंबर पर है सब उदगी वो उद्गीत दृष्टि दृष्टि से बर्सारूप दृष्टि से उदगित कर विद्युत है तनाई बिजली चमकती है और मेघ की गर्जना भी होती गर है गड़गड़ाहट भी होता है विद्युत चमकती है बिजली और विद्युत माने तन मारे एक बज्र होता है असल गड़गड़ाहट ये प्रतिहार है आगे निधन के लिए आगे बोलेंगे भाष्य में कहते हैं बृष्टौ पंज विधम शाम या है? या उपासित कैसे हो गया उपासिता होगा ना पाठ भाष्य में उपासिता यहां उपासित हो गया गलत हो गया है बृष्टौ पंज विधम शाम क्योंकि आशुप से नहीं धातु आत्मन में निधातु यह आस्ते होता है उसकी बिदृढ़ी में उपासित नहीं होगा उपासित होगा वृष्टो पंचविदम शाम उपासना वृष्टि में पांच प्रकार की शाम माने वृष्टि दृष्टि से पांच प्रकार वृष्टि के पांच भाग होता है कहा लोक स्थिति कहते हैं लोक उपासना जो लोक दृष्टि से उपासना के पश्चात वृष्टि दृष्टि से उपासना करने के मतलब क्या है कार्यगाव है लोक की जो स्थिति है वृष्टि के अधीन है बारिश नहीं होगी तो सारे मुख्य बदले लोग रहेगा ही नहीं लोक स्थिति जो है बारिश के आदि में के आदि में यह कहा लोक स्थिति और वृष्टि निमितत्व लोक की जो स्थिति है वृष्टि के निमित्त है वृष्टि निमित्तक स्थिति होती है लोक तो लो की नहीं तो लोग बिगड़ जाएगा लोक बिगड़ जाएगा लोक स्थिति और बृष्टि निमितत्वाद आनन्तर यह आनतरीय है उसका कारणविविधता है लोक ये वृष्टि लोक स्थिति की लोक मर्यादा की निमित्त है इसलिए कहा पूर्व बातों इंकारा बोल दिया बारिश के जो शुरुआती होता है पूर्व पूर्वीय आवा जो बोलते हैं पूर्वबात वो अहंकार पूर्वबात दृष्टि से अहंकार की उपासना करे पूर्वता उदग्रहणता ही वृष्टि कहते हैं देखो ये पांच मिलकर के वृष्टि होता है सब मिलकर वृष्टि नाम प्राप्त होता है पूर्व है और वेग है और प्रस्ताव है उसके बाद तनों विद्योत आदि है उसके बाद उद्ग्रहण होगा आगे समापन होगा ये ये ये आएगा कहते पूर्व बात आदि उदग्रहता ही वृष्टि पूर्व बात से लेकर के उदग्रहण तक उदग्रह आदि आगे मंत्र में आएगा आगे उदग्रहण तक होता है ये वृष्टि शब्द का अर्थ होता है कहा यथा शाम अहिंकारादि जैसे शाम का कहा से कहां तक आए अहिंकार से लेकर के निधन तक आए पांच भाग में है सांप इसी प्रकार यहाँ दृष्टि में पांच भाग में, भाग में है पूर्ववाद से लेकर के उदग्रहण तक पांच भाग रहेगा अतः पूर्वात अहिंकार इसलिए पूर्ववाद अहिंकार है मानी पूर्ववाद दृष्टि से अहिंकार भक्ति की उपासना करेगा प्राथम प्रथम है वो वेगो जाए के सब प्रस्ताव जो घनीभूत हो जाता है बादल उसका जब दर्शन की तैयारी होती है वेग बोलते है उसको वेगो जाए सब प्रस्ताव प्रस्ताव है क्यों प्रावृषि मेघ जनने वृष्टे प्रस्ताव इतनी प्रसिद्ध है वर्षा तो ऋतु में देखा है प्रावृष्ट अर्थात वर्षा बरसा, वर्षा ऋतु को प्रावृष्ट बोलते हैं सप्तमी प्रावृषि वर्षा ऋतु में मेघजनने वर्षा ऋतु में मेघ उत्पन्न होने में वृष्टे प्रस्ताव जब मेघ आ जाता है आसमान में तो कहते हैं वृष्टि का बारिश होगी ऐसे बोलते हैं वर्षा ऋतु लोग ऐसा बोलते हैं कहा मेघ जनने वेग की उत्पन्न उत्पन्न हो जाने पर मेघ मैदा हो जाने पर बृष्टे प्रस्ताव वृष्टि का प्रस्ताव है बादल आ गया बारिश होगी लोग ये बोलते हैं ही प्रसिद्ध है प्रसिद्ध है लोग प्रस्ताव है, है। बरसती सा है, जो बरसता है धरती पर वो है वो श्रेष्ठ है सारा फल तो वही बरसने में फल है श्रेष्ठ है श्रेष्ठी विद्युत तनयती जो गड़गड़ाहट होता है चमकती है बिजली चमकती है गड़गड़ाहट होता है या सब प्रतिहार और प्रतिहार सबक है क्यों प्रतिहेतत्वाद प्रतिहेतवाने क्या है विप्रकर्णत्वाद बोलेंगे फैल जाता है बिजली चमकती है वो फैलता है की गड़गड़ाहट फैल जाता है विप्रकर्णत्वाद करेंगे फैल जाना है इसलिए प्रतिहार शब्द है प्रति हो जाएगा ठीक अवगत है नोकदृष्टिया सामुपास्ती अन किमित बृष्टि दृष्टिया तदुउपास्ती उपनिष्य है कहा शंका है कि लोक दृष्टि से शाम उपासना हो गई पूर्व मंत्र में फिर आगे बृष्टि दृष्टि से फिर उसी शाम की उपासना क्यों बृष्टि दृष्टि अतास क्यों रखा जाता है इसको उसके तरफ कहा लोकस्थित दृष्टि निमित्त लोक की जो मर्यादा स्थिति है वृष्टि के अधीन है लोक दृष्टि से उपासना दृष्टि दृष्टि से उपासना बताना जरूरी है पूर्वबात दृष्टि इंकार उपासना हेतु महा पूर्ववात दृष्टि से इंकार उपासना में कारण बताते हैं पूर्ववात आदि एका पूर्वता से लेकर के उदग्रहण तक की दृष्टि मानी जाती है पांच भाग में है से लेकर के पांच भाग में पूर्ववाद प्रस्ताव वर्ष दर्शना है उसके बाद चमकना है फिर उदग्रहण होना आगे ये पांच भाग तो है पांच तो उदग्रह उदग्रहण माने वर्षों तो को उपसंग उदग्रहण शब्द अगले मंत्र में आएगा उदग्रहण का अर्थ बरसा का उपसंगार हो जाना समाप्ति हो जानी बरसा जब जा समाप्त तो होगा रुक जाती है उसका नाम ना है उदग्रहण अतः शब्द अर्थ अतः शब्द है उसका अर्थ करना चाहते हैं अच्छा अत शब्दार्थ स्रष्टिया बोल दिया क्या अतः सृष्ट अतः। अथ पूर्ववाद से लेकर अतः शब्द का यही है आगे बोलते हैं विद्युत अनस्तनयित दृष्टिया प्रतिहार उपासना कारणवा बिजली चमकना और गड़गड़ाह दृष्टि से प्रतिहार उपासना कारण बता दिया प्रतिहृतत्वाद बोल दिया -दे अच्छा। प्रतिहृतत्वाद ऐसा कर दिया लाइन छुट तो गया वर्षम तो। दृष्टिया उदगित उपासना हेतु श्रेष्ठ हो गया हेतु विद्योतन स्तन दृष्टिया प्रतिहार उपासना कारण व्योतन माने होता है बिजली चमकना तन माने गड़गड़ाहट होना बेक का गर्जना होना ये दृष्टि से प्रतिहार की उपासना तो में कारण बताया प्रतिहृतत्वाद बोल दिया मैंने प्रतिहित्व विद्युताम तनैतुताम चिहृतत्व विपकीणत्व फैल जाना होता तो फैल जाते हैं तेरह प्रतिशब्द सादृश्यात् प्रतिशब्द है और यहां भी प्रतिहृतत्व में प्रतिशब्द है सादृश्य होने से विद्योतनादि दृष्टिया कर्तव्या प्रतिहार उपास आदि दृष्टि के द्वारा प्रतिहार उपासना करनी चाई शिष्ट हो गया एक विद्वान्ष्टौ पंचम सामुपास्ते उदृहणाधनम आस्मयी वर्ष इतिहाय एक विद्वान पृष्ठ पंचमदम शाम उपास उदग्रह जब वर्षा की समाप्त हो जाती है पूर्ववाद से लेकर के यह अंतिम है रुक जाना बारिश रुक जाती है उसका नाम निधन है कहाम तो, निदान साम्य उदग्रहण दृष्टि के द्वारा उपासना करे जाता तो ऐसे उपासना जो करेगा दृष्टि में पांच प्रकार की दृष्टि से पांच प्रकार की शांति उपासना करेंगे तो क्या होगा बरसती उसके लिए बारिश की जल का कभी अभाव नहीं होगा ऐसे उपासना को जहां भी तो जाएगा मरभूमे भी जाए तो जल मिल जाएगा उसको लिए बरसती उसके लिए बारिश होगी जल का अभाव नहीं होगा दूसरी बात बरसती अस्मय इसके लिए बरसता है प्यासा नहीं रहेगा कभी भी वर्षा ये है और वर्षा आएगा भी हो दूसरे को भी चाहेगा तो बारिश करवाएगा ये सब क्यों होगी दूसरे को भी चाहेगा बारिश करवाएगा जो तो उपासना जो करता हो या ये तो विद्वान पृष्ठों पंचकतम शाम उपासना कहा ये पांच प्रकार की शाम की उपासना जो करता है उसके लिए कहा जो टिप्पणी डॉ है कैलास आश्रम में ष्ट मंडलेवर राजस्थान में फलौदी करके जगह जोधपुर जिले में कैलाश आसम के भक्त लोग पुराने जमाने से रहे तो वहां जाया करते थे एक बार चातुर्माश चल रहा था मंडलेश्वर का बारिश नहीं हुई बारिश बिल्कुल हुई नहीं सब परेशान महाराज बारिश नहीं होती महाराज बारिश नहीं होती तो चातुर्माश की समाप्ति होने वाले थे महाराज ने कहा यज्ञ करो तुमको यज्ञ कराओ बारिश की दोबारा तो जी ने पड़ेगा शुरू हो गए यज्ञ करने लगे जैसा जैसा यज्ञ पूर्ण आहुति के समय हो गया आसमान खुला है लोग निराश हो गए यज्ञ से भी बारिश नहीं हो गई जैसे पूर्णावती होती, होती है कहां से एक आए एक बारिश शुरू हो गई ऐसे बारिश हो गई वहां आज भी वह सरोवर कभी भी पानी नहीं होता था कभी उसके बाद सुखाने एक सरोवर है वहां तलाउ बना हुआ बरसात पानी इकट्ठा होता है कोई तलाब किंतु कभी वो सुखता नहीं उसके बाद ऐसा है हर तो ये ये उपासना ऐसा है षष्ठ पिछावेश्वर को बात है कह जाए तो बरसती है अश्व उसके लिए कोई जल के अभाव नहीं होगा जहां भी उसको जल जाएगा, दूसरी बात दूसरे के लिए वर्षा करा सकता है वो वर्षा उपासक कर सका अच्छा भाष्य में कहते हैं उदग्रहा निधनम कहा समाप्त सामान क्योंकि उदग्रहण में वर्षा भी समाप्त हो जाता है और यहां निधन में पांच की शाम की समाप्ति है ये कहा फलम उपासना से उपासना का फल क्या है तो कहा बरसदीय अस्मयी इच्छा था जब चाहे बारिश हो जाएगी उसके लिए जब चाहे उसके लिए बारिश होगी कहा बरसदी अस्मयी इच्छा इच्छा से बारिश होगी उसके तथा वर्षा इतिहा असत्या हो बारिश न होने पर भी वो वर्षा करवाएगा दूसरे के लिए भी करवा सकता है कहा या ये इत्यादि पूर्व पाए जाए कहा बरसती पर्जन तम अनुमंत्रित अकम इत्यादि बारिश तो अपने हो जाती है फिर उसके अनुमति की क्या आवश्यकता बारिश हो जाएगी अनुमति ये शंका है बरसती जो बारिश होने वाले पर्यजन जब जल बरसता है जब उसके अनुमति उस उपासक उसको अनुमति की क्या आवश्यकता उसके अनुमति के बिना भी बरसना ही है एका। तब कहते हैं असत्या बृष्टि के संभावना न होने पर भी में वर्षा करा सकता है मैं वर्षा ऋतु में तो होगा ही होगा हाँ। किंतु ग्रीष्म ऋतु आदि में भी जब से आज वर्षा करानी दे सकती का ही वेगो यो यदर्षति सस्ताव या प्राच्य संदमे स उद्गी या प्रतिहारः सहारो निधन सर्वास्वु पंचादी संप्लते स अंकारो वर्षति स प्रस्ताव या प्राच्य समे स उद्गी प्रत्य सहारो सभी जलों में सर्वाशु अपसु सारे जलों में पंच विदम साम माने सारे जल दृष्टि से पांच प्रकार के उपासना की उपासना करे कहा सारा जल क्या होता है मेघ से लेकर के जो बादल बनता है वहां से लेकर समुद्र तक हो जाता है सारा जल पूरा जल यही होता है और कुछ नहीं होता शुरू में मेघ है अंत में समुद्र है पूरा जल सारा जल वही हो जाता है कहीं से भी जाएगा अंत में समुद्र में पहुंच जाएगा उसने शुरू में मेघ बन के आना सारा जल उसी में आया ये पांच प्रकार दिखाने तो सारे जलों में मैंने जल दृष्टि से सारे जल दृष्टि से पांच प्रकार की शाम की उपासना कर ले है मेघो यथ संप्रभ है जो मेघ धनीभूत होगा माने सारे जलों का कारण मेघ है वहां से शुरू होना है इसको मेघो यथ संप्रभ है सहिंकार तो वेघ मेघ दृष्टि से अहिंकार की उपासना करे यद बरसती मेघ बढ़ने के बाद बरस ना है उसने दूसरा नंबर में सब प्रस्ताव रहा वो प्रस्ताव है माने बरस बर्ष जो वृष्टि है उसे प्रस्ताव दृष्टि करे यह प्राच्य संदन से जो पूर्व दिशा की तरफ जा, जा रहे बरसने के बाद सौ उदगी था, उदगी था वो यह प्रतीक्ष जो पश्चिम के तरफ जाते हैं जा रहे नदी बनकर के उसका बारिश हुई फिर नदी बन के जा रहे पश्चिम की तरफ वो प्रतिहा है और समुद्र अंत में कहा पहुंचेगा समुद्र में पहुंचेंगे कोई निधान हूँ सारा जल इतना बेग लेकर के समुद्र का उतना नहीं होता है सर्वासु अबसु पंचविधम सामुपासित आसन कहा सारे जल दृष्टि से पांच प्रकार के शाम उपासना करें सारा जल दृष्टि यही होती है मेघ से लेकर के समुद्र तक दृष्टिपूर्वक सर्वासम अपाम आनन्तरिण कहा वृष्टिपूर्वक पूरे भी वृष्टि की चर्चा हुई थी पहले क्योंकि ये सारे जल, जल कहां चलते वृष्टिपूर्वक है वृष्टि नहीं होगी तो ये जल कहां मिल भूतल है दृष्टिपूर्वक सारा जल जितने भी है धरती पर जो जल है वृष्टिपूर्वक है इसलिए सर्व सर्वासम अपाम आनन्तर में सारे जलों को वृष्टि के बाद कथन किया पहले वृष्टि का अर्था मेघो यद संपलवते बने एक ही भाव है ना इतर इतर घनी भवती है मेघो संप्ल का अर्थात एक ही भाव से इतर उतर घनीभूत हो जाता है वृष्टि के पूर्वावस्था में उन्नत मेघ जब उन्नत हो जाता घन ठोस हो जाता है तदा संप्रवते उस काल में संप्रवते ऐसा शब्द का प्रयोग किया जाता है कहा तथा अपहान आरंभ उस काल में जल का आरंभ हो गया वेग बना तो जल का आरंभ हो गया वहां से शुरू हो गया कारा सहिंकार मैंने हिंकार में हिंकार की उपासना करें वेग दृष्टि से यद वर्ष दी उसके बाद वर्षना है जो तो दृष्टि में प्रस्ताव दृष्टि करे आप सर्वतोव्याप्तम प्रस्तुता जल जो है ना सभी सभी हर प्रकार से व्याप्त करने के तैयार होगा माने जल पर इच्छा हो रही है और बर्फ करके धरती में पूरे फैल जाएंगे ऐसी इच्छा होगी आप जो जल है सर्वतो व्याप्त सभी ओर से व्याप्त होने की ये प्रस्तुत हो गए हैं प्रस्ताव कहा उसको वर्षा को यह प्राच्य संग उदगीता जो पूर्व दिशा की तरफ जा रहे हैं बह रहे है, वो उद्गीता है श्रेष्ठ पूर्व जाने वाली नदी को श्रेष्ठ मानते हैं या प्रतिचय से प्रतिहार जो पश्चिम की तरफ जाने वाली नदियां होंगे वो प्रतिहार के रूप में है प्रतिश्द सामान्या प्रतिचय में प्रकृति है प्रतिहार में प्रति है समुद्र निधन कहा तन निधनवाद अपाम क्यों समुद्र निधन प्रलय का स्थान है किसका जलों का बता दीजिए किमि दृष्टि दृष्टि अंतरम अपाम स्थिति सामने शक्य क्या क्यों यह दृष्टि दृष्टि पूर्व में कहा था दृष्टौ पंच विधम सामुपासी पूर्व कहा अफिर जल दृष्टि क्यों लिया दृष्टि दृष्टि के पश्चात किमित दृष्टि दृष्टि अनतर अम दृष्टि साम्यक्ष दृष्टि के अनंतर जल दृष्टि साम्य क्यों रखा जाता है आक्षेप क्यों किया गया यह कहा तथा दृष्टिपूर्वक अम दिया मेघ संपलब हिंकार आरंभ सामया उपासीता मेरा प्लब दृष्टि से हिंकार की उपासना क्यों करती है आरंभ समाता पांच भक्ति शाम में सबसे पहले हिंकार आरंभ होता है और यहां पर जल के सबसे आरंभिक स्थान है भेद से शुरू होना बरस दृष्टिया प्रस्ताव से उपासक जो वर्षना रूप दृष्टि है उसके दृष्टि से प्रस्ताव के उपासना हेतु है। बताते हैं क्या बताते हैं आपह का आप सर्वतों प्रत जो बरसते हैं तो जल किस रूप किस क्या चाहते हैं वो जल हम सर्वत्र व्याप्त हो जाएंगे ऐसे मान का प्रस्ताव है प्राच्यो नदियों गंगाध्या पूर्व जाने वाली नदी उदगी कहां था गंगादी नदी पूर्व दिशा के समुद्र में जाके मिलती है मान और प्रत्येक प्रतीक चस्तु नर्मदाध्याय प्रतीजी नदी पश्चिम दिशा में जाने वाली नदी नर्मदा आदि गुजरात की तरफ जा रही हो ये गंगा सागर की तरफ जा तरफारे पूर्व की तरफ जा गंगा ये ये कहा कहा मंत्र मान मान तरफारे गंगाद विद्वान्सु पंचमसा उपास्ते नहापसु प्रैतीसुमा विद्वान सर्वासु पंच विधम सामोपास नपसु प्रैति ये तो जल में मरेगा नहीं ये कहते हैं प्रसिद्ध है ये उपासक जो जल का उपासक होगा न अब्सु न प्रैति जल में मरेगा जो बेटा नहीं मरेगा वह एक तो फल है दूसरा फल अपसुमान भवति जल वाला होगा जल का अभाव नहीं उड़ा उसको कहीं यह एक तब विद्वान सर्वासु अपसु पंचम साम जो ऐसा जान करके जो सभी जलों में जल दृष्टि से पांच प्रकार किसान की उपासना करता है कहा नहापसु प्रति यती चेत यदि इच्छा नहीं करता है तो जल में नहीं भरेगा ये कहा न इच्छति चेत जल में मरता नहीं यदि इच्छा नहीं करता अगर मरने की इच्छा है डूब की लगा तो मर जाएगा हाँ। मरने की इच्छा से जाएगा तो मरेगा क्षति चेत यदि इच्छा नहीं करता हो तो जल में नहीं मरता ये क्योंकि मरने के उद्देश्य करके गया है तो छलांग लगा के मर जाएगा तो अपुमान माना अमान भगवती जल वाला हो जाता है वो जल का अभाव नहीं होगा सुख जीवन में ये कहा फल आएगा ठीक टीका मैं कहा न अपसुप्रैती के शंका उठा रहे हैं जल में मरता नहीं बोला तरी गंगाधो अपेक्षितम अभी मरणों में से कोई गंगा में डूब के मरना चाहता है फिर भी मरना नहीं होगा ऐसे स्थिति पर ही गंगाधर गंगा जी नदियों में अपेक्षितम अपेक्षित है चाहता है वो मरना चाह रहा है डूबकर फिर भी मरण नहीं होगा न अपसुप्रैती बोल दिया तो कहा निय क्षति चेत बोला पास कार ने यदि इच्छा ना तो हो तो नहीं रुकेगा इच्छा से गया हो तो कहा असल उपासको मरुस्थलीस अभी यथे उद्रकान भवती जलवान और जल वाला होगा का मतलब क्या है अगर मरुभूमि में भी पहुंचा जाओ तो जल मिलेगा उसको ये उपासनाने वाले को कहा समय हो गया है ये करते हैं फिर ओ च श्रोत्रथो कलिया चर्वाणी शरद कर्मोपरूम कर्मशा मान